श्री माँ शारदा देवी भार समर्पण श्री माँ के दक्षिणेश्वर में आगमन के पश्चात से ही यह बात उत्तरोत्तर स्पष्ट हो रही थी कि शिक्षा दीक्षा भावोद्दीपन इत्यादि के सहारे श्री रामकृष्ण उन्हें धीरे धीरे अपनी भावधारा की परिपुष्टि के लिए योग्य आधार बना रहे थे श्री षोडशी पूजा के उपलक्ष्य में हमने देवी का आह्वान होते देखा है उस दिन श्री ने पूजित होने एवं अपने स्वरूप के बारे में सचेत होने पर भी अपनी शक्ति को युगोपयोगी सक्रिय रूप देने का संकल्प नहीं किया था फिर वह पूजा भी एकांत में निशीथ में हुई थी उसे सुनने पर भी लोग उसके रहस्य को अच्छी तरह नहीं समझ सके थे इसके पश्चात श्री को स्वक्य साधन के निमित्त स्पष्ट आह्वान की सूचना देने का समय आ गया और भक्तों को भी इस संबंध में अवगत कराना आवश्यक था इसीलिए श्री रामकृष्ण के देहावसान के कई वर्ष पहले से ही उनके इस संबंध में चेष्टा का एक सुनियोजित धारा का रूप लेती दिख पड़ती है श्री माता जी की पूजा करके उन्हें दूसरे ढंग से सम्मान देकर और विविध प्रसंगों पर उनके देवित्व का उल्लेख कर श्री रामकृष्ण श्री माँ की अवचेतनता को इस संबंध में जागरूक रखते थे अपनी साधना से उज्जीवित और अनंत शक्ति से पूर्ण अनेक मंत्र श्री माँ को सिखाकर एवं किस प्रकार के अधिकारी को कैसा मंत्र देना चाहिए इत्यादि बातें बताकर वे श्री माँ की गुरु शक्ति को कार्योन्मुखी बना रहे थे इसके अतिरिक्त बालक और महिला भक्तों को श्री माँ के पास भेजकर एवं साथ ही श्री माँ को अनेक उपदेश देकर श्री रामकृष्ण उनके मातृभाव को विस्तार का क्षेत्र बना रहे थे इसके साथ ही वे स्पष्ट रूप से भार ग्रहण करने के लिए उन्हें आमंत्रित कर रहे थे और भक्तों को भी उस भावी परिणति के लिए प्रस्तुत कर रहे थे आगे हम इन्हीं सब घटनाओं का विवेचन करेंगे इस विवेचन के पूर्व एक बात पर हमें विशेष ध्यान रखना होगा हमें इस महान भ्रम में नहीं पढ़ना चाहिए कि केवल श्री कृष्ण की शिक्षा के ही कारण श्री आज जगत वरिण् हुई हैं शिक्षा शास्त्र का एक मौलिक सिद्धांत है कि शिष्य में शुभ संस्कार न होने से गुरु की सैकड़ों चेष्टाएँ भी उसकी आंतरिक शक्ति को जागृत और कार्यक्षम नहीं बना पाती है फिर उन शुभ संस्कारों के साथ ही प्रयोजन होता है शिष्य की सहयोगिता का हम धीरे धीरे देखेंगे कि श्री रामकृष्ण की युग धर्म प्रवर्तन चेष्टा को सफल बनाने के लिए श्री दक्षिणेश्वर के उस जीवन काल में ही उत्सुक थी एवं श्री रामकृष्ण भी उनकी असीम विकासोन्मुखी शक्ति से परिचित रहने के कारण अपना कार्यभार उन शक्ति स्वरूपणी के हाथों में सौंप देने के लिए अत्यंत उत्कंठित हुए थे गोलाब माँ से श्री रामकृष्ण ने एक दिन कहा था वह अर्थात श्री माँ शारदा है सरस्वती है ज्ञान देने के लिए आई है सौंदर्य रहने पर उसे अशुद्ध भाव से देखने के कारण कहीं लोगों का अमंगल न हो जाए इसी से इस बार रूप छिपा कर आई है एक बार और उन्होंने कहा था वह ज्ञान दायिनी महाबुद्धिमती है वह क्या ऐसी वैसी है वह मेरी शक्ति है अन्य एक बार उन्होंने अपने भांजे हृदय से कहा था अरे उसका नाम शारदा है वह सरस्वती है इसी से वह सज धज कर रहना चाहती है संभवतः पाठकों को स्मरण होगा कि बालिका बधू के अंगों से आभूषण निकाले जाने पर श्री रामकृष्ण की जन्नी चंद्रा देवी ने उसे गोद में लेकर सजल नेत्रों से समझाते हुए कहा था बाद में गदाई अर्थात गदाधर श्री रामकृष्ण तुम्हें विविध गानों से सजाएगा जन्नी के उस कथन का स्मरण कर और देवी के स्वरूप को हृदय में धारण कर श्री रामकृष्ण ने हृदय से एक दिन कहा था देख तो संदुक में कितने रूपये हैं उसे एक जोड़ा सुंदर बाजूबंद बनवा दे श्री रामकृष्ण उस समय बीमार थे फिर भी हृदय से 300 रुपये के बाजूबंद बनवाने बन को कहा परंतु उसके बनवाने में सिर्फ 200 रुपये खर्च हुए बाकी 100 रुपये श्री को नगद दिए गए पंचवटी में साधना करते समय जब श्री राम कृष्ण को सीता जी के दर्शन प्राप्त हुए थे उस समय उन्होंने देखा था कि उनके हाथों में पेचदार कंकड़ है इसीलिए उन्होंने श्री को वैसे ही कंकड़ बनवा दिए कंकड़ बनवा उन्होंने विनोद में कहा था अरे उसका और मेरा यही संबंध है आधुनिक शिक्षा और वंशाभिमान आदि से रहित सरला श्रीमा को पहचानना आसान नहीं है इसी से श्री राम कृष्ण स्वयं उनका स्वरूप प्रकट करने के लिए अग्रसर हुए थे वे जानते थे कि भोगेश्वरी वर्तमान युग में शुद्ध सत्व और पवित्रता से परिपूर्ण उस चरित्र को पूरी तरह समझना हमारी शक्ति के बाहर है तभी तो श्री के संबंध में वे हंसी में कहते राग से ढकी बिल्ली है जैसे राग से ढकी बिल्ली शीघ्र लोगों के दृष्टि में नहीं आती वैसे ही श्री साधारण मनुष्य की समझ में नहीं आती श्री रामकृष्ण के एक मुख्य शिष्य पूज्यपा स्वामी प्रेमानंद ने एक पत्र में लिखा था श्री को किसने समझा है उनमें ऐश्वर्य का आभास तक नहीं है श्री रामकृष्ण में तो ज्ञान का ऐश्वर्य था किंतु श्री माँ में ज्ञान का भी ऐश्वर्य लुप्त है यह कैसी महाशक्ति है जय माँ जय माँ जय शक्ति मई माँ जिस विष्व को हम पता नहीं सकते वह सब श्री माँ के हवाले कर देते हैं वे सभी को गोद में ले लेती हैं अनंत शक्ति अपार करुणा जय माँ हम लोगों की बात क्या कह रहा है स्वयं तो श्री राम कृष्ण को भी ऐसा करते नहीं देखा वे भी कितना ठोक बजा लोगों को लेते थे पर यहाँ श्री माँ के पास तो क्या देखता है अद्भुत अद्भुत सभी को आश्रय देती है सबका खाद दिखा लेती है और सब हजम कर जाती है माँ माँ जय माँ और विश्व विजयी आचार्य स्वामी विवेकानंद जी ने इस प्रकार लिखा था भाई जीवंत दुर्गा की पूजा दिखा दूंगा तब मेरा नाम माँ की याद आने पर कभी कभी कह डालता हूँ को राम भाई वही तो कह रहा हूँ यही मैं अंधविश्वासी हूँ कि राम रामकृष्ण ईश्वर थे या मनुष्य जो चाहे कहो पर भाई जिसकी माँ में भक्ति नहीं है उसे धिक्कार देना इन अमूल्य बातों को पढ़ते हुए हमारी लेखनी अचानक रुक जाती है मन में भय होता है ऐसे दुस्साध्य कार्य में हमें क्यों लगा दिया माँ माँ का चरित्रांकन क्या हम जैसे आकृति भक्तों के बस की बात है फिर भी उन्हीं के कमल चरणों का स्मरण करके इस आरब्ध कार्य को पूर्ण किए बिना दूसरा उपाय भी तो नहीं है दक्षिणेश्वर में श्री माँ के देवित्व की स्पष्ट घोषणा करने से पूर्व श्री रामकृष्ण ने कामार पुकुर में भी इस ओर संकेत किया था पर अशिक्षित एवं अमार्जित बुद्धि ग्रामीण स्त्रियाँ निश्चय ही उस बात की धारणा न कर सकी थी श्री माँ उस समय चौदह वर्ष की किशोरी थी श्री रामकृष्ण जब ग्राम के स्त्रियों को उपदेश देते तब श्री वह सब सुनते सुनते बीच बीच में सोने लगती अन्य स्त्रियां उन्हें ठेलकर उठा देती और कहती ऐसी सुंदर बातें न सुनकर सो रही है श्री रामकृष्ण कहते नहीं जी नहीं मत उठाओ वह क्या शौक से सो रही है इन सब बातों को सुनने पर वह यहां नहीं रहेगी सीधे भाग जाएगी स्त्रियों के बाद में श्री से यह बात कही थी श्री रामकृष्ण ने यह बात किस तात्पर्य से कही थी से वे ही जानते हैं संभवतः उनका मतलब था कि श्रीमा का मन स्वभावतः ऐसा उर्धगामी है कि योगी परिस्थिति की रचना के पूर्व ऐसे उच्च तत्वों को सुनने से माया के सहारे अपना कार्य संपन्न करने से पूर्व ही वे इतनी गंभीर समाधि में मग्न हो सकती हैं कि उनका लीला विग्रह धारण करना ही व्यर्थ हो जाएगा जो भी हो प्रस्तुत विषय को समझने के लिए श्री के देवित्व का इतना परिचय इस समय के लिए पर्याप्त है इसके पश्चात इस पवित्र चरित्र के विवेचन से हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही देखेंगे कि यद्यपि उनके चरित्र का विकास विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न ढंग से हुआ है तथापि इसकी असाधारण परिपूर्ति एक विशेष क्षेत्र में हुई थी वे देवी थे, किंतु उनकी लीला के इस अंश में वे लोगों को जनने के ही रूप में मिली थी भारत के आध्यात्मिक इतिहास में यह एक गुरुत्वपूर्ण संगठन है श्री राम पूर्वतापनी उपनिषद में कहा गया है उपासना उपासका नाम कार्यार्थम रूप कल्पना, अर्थात उपासकों के प्रयोजन सिद्धि के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म रूप धारण करता है भगवत गीता में कहा गया है ये यथा माम प्रपद्यंते तांस तथ भजाम्य जो भक्त जिस भांति से मेरी शरण में आते हैं मैं उसी भाति से उनके अभीष्ट को पूर्ण करता हूँ श्री चंडी में भी ऋषि कहते हैं एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगत परिपालनम अहो राजन वही भगवती जन्मादि से रहित होने पर भी बार बार इसी तरह आविर्भूत होकर जगत का पालन करती है इस प्रकार अति प्राचीन काल से ही इस देश में देवी के विविध विग्रह अथवा प्रतीक प्रचलित हैं और पूजे जाते हैं देवी के स्तुतियां भी अगुणित हैं और देवी को हम विविध रूपों एवं विविध भावों में पाते हैं वह लक्ष्मी सरस्वती शीतला मनसा चंडी दुर्गा इत्यादि है वह धनधात्री विद्यादात्री निरामयकर्त त्राणकारिणी असुर संहारिणी है चंडी में उसे समस्त विद्याारूपिणी और समस्त नारी रूपिणी कहा गया है तुष्ट होकर वह भुक्त मुक्ति प्रदान करती है और वही रुष्ट होकर अधर्मियों और अनाचारियों के लिए दंड विधान करती है हम अनादिकाल से ही नारे रूप शक्ति रूप देवी रूप और मातृ रूप में उसकी पूजा करते आए हैं फिर राम प्रसाद कमलाकांत राजा रामकृष्ण आदि की भक्ति से मुग्ध हो वही स्वर्ग की विभूतियाँ छोड़ मरणशील मनुष्य की कुटी में पदार्पण करती है यहाँ तक कि भक्त की अर्थात जैसे रामप्रसाद की टूटी हुई टटिया को भी बांध देती है शोक और दुख में वही कन्या या जननी का वेश धारण कर सांत्वना प्रदान करती है स्वर्ग की देवी के साथ मनुष्यों ने इस प्रकार बहुत से नाते जोड़े हैं तो भी देवी देवी ही रह गई है मनुष्यों की तरह उसने शरीर ग्रहण नहीं किया श्री के जीवन में हम देवी के इस तरह के अवतरण को अपनी चरम सीमा तक पहुँचा हुआ देख पाते हैं यहाँ पर देवी साक्षात सचला रक्तमांस के शरीर से युक्त है श्री राम कृष्ण की आराधिता देवी अवतारिणी तथा उनकी गर्भधारणी जननी से अभिन्न शारदा है मनुष्य ने देवी को उस भाव से क्यों चाहा और भगवती ने भी इस अभिलाषा को क्यों पूर्ण किया हमने बताया है कि देवी का मातृ रूप में आविर्भाव न होने से आध्यात्मिक जगत में एक महान अभाव रह जाता पूर्व ज्ञात वस्तुओं भाषा और भावों के सहारे मनुष्य उच्चतर सत्य का परिचय पाता है माँ संतान को गर्भ में धारण करती है और प्रसव के पश्चात गोद में उठाकर स्तनपान कराती है आँखें खोलते ही शिशु माँ को स्नेह पुष्टि तुष्टि सौंदर्य पालन आदि सात्विक गुणों की एकमात्र खान के रूप में पाता है इसीलिए साधना के क्षेत्र में साधक जगदम्बा को इन्हें गुणों की पराकाष्ठा के रूप में देखना चाहता है श्री रामकृष्ण ने कहा है मातृभाव साधना की अंतिम बात है स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने कर्मयोग में कहा है जगत में माँ का स्थान सबसे ऊंचा है क्योंकि केवल इसी अवस्था में मनुष्य परम निस्वार्थता का पाठ पढ़कर उसे कार्य रूप में परिणित कर सकता है मैं मेरी वाली बुद्धि को अपने इष्ट में विलीन कर पूर्ण विश्वास और निर्भरता के सहारे मधुर परमात्मा रस का आस्वादन करना यदि साधक का ध्येय है तो ईश्वरी मातृत्व में उस अभीष्ट को प्रदान करने की शक्ति निहित है यह सत्य है कि शांति दास्य वात्सल्य आदि भावों में उत्तरोत्तर अधिकाधिक आत्मीयता के बोध का विकास होता है किंतु माता की छाती से लगे हुए एकांत निर्भरशील शिशु की तन्मयता इन भावों को भी पार कर जाती है फिर साधक चाहता है कि उसके इष्टदेव कृपालु होकर उसकी सारी दुर्बलताओं और अक्षमताओं को भूलकर पूर्ण स्नेह से उसे अपनी गोद में उठा ले ध्येय दे इष्टदेव की मूर्ति के मुख पर वह इस अहेतुक स्नेहपूर्ण मुस्कुराहट को देख अपने भविष्य के बारे में निश्चिंत होना चाहता है बचपन से वह अपनी माँ के मुख में इस उच्च भाव को देखने का भ्यस्त है अतः साधना के क्षेत्र में वह इससे वंचित क्यों रहे अहेतुक करुणा में गुरु शिष्य को उच्च भावों का परिचय और उपदेश दे उसके मन में सांसारिक भोगों और सुखों के प्रति वैराग्य उत्पन्न करते हैं अनंत ऐश्वर्यमयी सर्वगुणान लंकृता इष्ट देवी सांसारिक संकीर्णता और मलिनता से परे रहकर साधक के सम्मुख एक अनवद्य अति लोभनी आदर्श रखती हुई उसे पाने के लिए उसके अंतकरण में अविराम प्रेरणा जगाती रहती है कृपा सुमुखी सदा हास्य वजना मां संतान के हृदय को स्नेह से सीझ उसके दुख में अतीत का विस्मरण करा देती है और अपने प्रबल आकर्षण से उसको एक अनिर्वचनीय चिंताहीन आनंद सागर की ओर खींच ले जाती है विशेषकर इस पवित्र भाव में मलिनता का लवलेस नहीं है और न इसमें स्वार्थ की गंध ही है इस संयम की मूर्ति और प्रसन्नता में माँ की तुलना नहीं माँ के आंचल का सहारा ले उसको उसकी गोद में निर्भयता से बैठ साधक संसार रूपी अरण्य को सहज ही पार कर सकता है फिर इंद्र लोलोप संसार को ही सर्वस्व समझने वाले देहात्मवादी मानव समाज को उच्चतर अनुभूति के राज्य में उठा लेने के लिए इस युग में श्री भगवती का मात्र रूप में अवतीर्ण होना अत्यंत आवश्यक था इसी से इस अपूर्व चेतन विग्रह को भारत अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर आज धन्य हुआ है श्रीमा के जीवन के इस रहस्य को श्री कृष्ण जानते थे और श्रीमा से उसे कह भी गए थे उत्तर काल में एक जिज्ञासु भक्त ने उनसे प्रश्न किया माँ अन्य अवतारों ने तो अपनी शक्ति के तिरोहित होने के पश्चात अपना शरीर त्यागा पर इस बार ठाकुर आपको रख कर पहले ही क्यों चले गए इसके उत्तर में श्रीमान ने कहा बेटा यह तो तुम जानते ही हो कि ठाकुर संसार में प्रत्येक को मातृभाव से देखते थे जगत में उसी मातृभाव के विकास के लिए वे मुझे इस बार छोड़ गए हैं एक दूसरे समय श्रीमान ने कहा था अब ठाकुर चले गए तब मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी चला जाऊँ पर उन्होंने प्रकट होकर मुझसे कहा नहीं तुम रहो अभी बहुत कार्य बाकी है अंत में मैंने देखा कि सचमुच अनेक कार्य बाकी हैं काशीपुर में एक दिन श्री राम कृष्ण सीमा की ओर एक टकी लगाए देखने लगे यह देख मां ने कहा क्या कुछ कहना चाहते हो कहो ना श्री कृष्ण ने शिकायत के स्वर में कहा तुम क्या कुछ भी नहीं करोगी अपने ओर इशारा करके यही सब करेगा सी माँ ने अपनी असमर्थता की बात सोचते हुए कहा मैं तो औरत हूँ मैं क्या कर सकती हूँ श्री रामकृष्ण ने उसी क्षण उत्तर दिया नहीं नहीं तुम्हें बहुत कुछ करना होगा सीढ़ी से गिरने के कारण पाँव में दर्द होने पर भी सेवा का विशेष आग्रह होने के कारण जब श्री तीन ही दिन के विश्राम के बाद श्री रामकृष्ण के भोजन ले ऊपर गई तब उन्होंने देखा कि वे आंखें बंद किए लेटे हैं श्री माँ ने पुकारा भोजन का समय हो गया है उठो श्री रामकृष्ण मानो किसी दूर प्रदेश से आकर भाव के नशे में श्री की ओर दृष्टपात करते हुए बोले देखो कलकत्ते के लोग मानो अंधेरे में कलकत्तेड़ों की तरह कुलबुल कर कर रहे हैं उनको देखना श्री ने करुण स्वर में कहा मैं तो स्त्री हूँ यह कैसे होगा श्री रामकृष्ण अपने शरीर की ओर इंगित कर अपने ही भाव में कहते चले आखिर इसने क्या किया है तुम्हें इससे बहुत ज्यादा करना होगा श्री ने उस प्रसंग को बंद करने के लिए अपनी बात पर जरा जोर देते हुए कहा वह जब होगा तब होगा तुम इस समय भोजन तो करो श्री राम कृष्ण उठ बैठे पहले भी श्री राम कृष्ण सुर लगा कर गाया करते थे किससे से उस दायित्व को जिसने घेरा यहाँ आने पर जिसका दर्द वही जाने दूसरों को भला उसकी क्या खबर इत्यादि फिर साथ ही श्री माँ को यह कहकर चेतावनी देते थे क्या सिर्फ मेरे ही जिम्मेदारी है तुम्हारी भी है केवल श्रीमा के स्वरूप का स्मरण कराके अथवा उन्हें भार देकर ही श्री कृष्ण चुप नहीं रह जाते थे बल्कि भक्तों को उनके चरणों में भेजकर उनके शक्ति विकास की भूमि भी तैयार करते थे शारदा प्रसन्न को अर्थात स्वामी त्रिगुणातीतानंद को मंत्र ग्रहण करने के लिए श्री के पास भेजते समय उनका विश्वास दृढ़ करने के लिए श्री रामकृष्ण ने एक वचन उद्धृत किया था जिसका आशय इस प्रकार है राधा की माया अनंत है उसे कहा नहीं जा सकता राम और कृष्ण करोड़ों की संख्या में उसी से उत्पन्न होते हैं उसी में रहते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं श्री ने शारदा प्रसन्न को इस दिन उस दिन निश्चय ही दीक्षा नहीं दी क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि स्वामी योगानंद ही उनके प्रथम दीक्षित शिष्य थे शारदा प्रसन्न के भाई श्री आशुतोष मित्र अवश्य कहते हैं कि उन्होंने श्री माँ से ही दीक्षा ली थी बहुत संभव है कि वह पीछे हुई हो जो हो अभी तो हम इस विषय का विवेचन श्री माँ की ओर न कर श्री रामकृष्ण की ओर से ही कर रहे हैं भक्तों के वृद्ध के साथ साथ रोटी बनाना पान लगाना इत्यादि कार्यों में श्री माँ का श्रम बहुत अधिक बढ़ गया ठीक उसी समय लाटू अर्थात स्वामी अद्भुतानंद दक्षिणेश्वर में आकर रहने लगे पहले पहल में प्रायः वहाँ के पंचवटी आदि पवित्र स्थानों में बैठकर बहुत देर तक ध्यान किया करते थे उसी में दिन बीत जाता था एक दिन झाऊ तले की ओर शौत जाते समय श्री रामकृष्ण ने देखा कि श्री मां आटा गूंथ रही हैं उन्होंने उसी छन लाटू को उठाया और उनकी भूल सुधारने के लिए कहा अरे लाटू तू यहाँ बैठा है और वह रोटी बेलने के लिए किसी को नहीं पा रही है इसके बाद लाटू को नौबत खाने ले जा उन्होंने श्री से कहा यह लड़का बड़ा शुद्ध तत्व है तुम्हें जिस समय जो काम पड़े इससे कहना यह कर देगा तब से लाटू श्री के परिवार में शामिल हो गए श्री रामकृष्ण के मानस पुत्र राखाल स्वामी ब्रह्मानंद जब दक्षिणेश्वर आए तब उन्हें वे स्वयं श्री के पास ले गए राखाल की पत्नी के आने पर श्री रामकृष्ण ने उसे भी श्री के पास यह कहला कर भेज दिया कि वे रुपया देकर बहू का मुंह देखें। उन्हें के निर्देश से गोपाल दादा स्वामी अद्वैतानंद श्री माँ के लिए बाजार करते थे और योगिन अर्थात स्वामी योगानंद अनेक कार्यों में श्री की सहायता करते थे पूर्ण के दक्षिणेश्वर आने पर श्री रामकृष्ण ने उसे भोजन करने के लिए नौबत खाने में भेज दिया उनके अभिप्राय के अनुसार श्री ने उस दिन पूर्ण को माला चंदन से सजाया और प्यार से अपने निकट बिठाकर विविध व्यंजनों से भोजन कराया तदुपरांत आत्मन के लिए उसके हाथ पर जल भी डाला श्री रामकृष्ण बीच बीच में नौबत खाने की बगल में आ श्री को यह बतला रहे थे कि किस तरह से क्या करना चाहिए और उससे भी तृप्त न हो अपने कमरे की ओर जाते जाते लौट नए नए निर्देश दे रहे थे उस दिन श्री ने शायद मातृत्व की परिपूर्ण के साथ बालक नारायण की पूजा भी सीखे।